गीता तत्व चिंतन कर्म योग का वैशिष्ट्य व्यवसायत्मिका बुद्धि की विभिन्न शाखाएँ विभिन्न आचार्यों ने अलग अलग ढंग से इस व्यवसायत्मिका बुद्धि की व्याख्या की है श्री रामानुजाचार्य के मत से मुमुक्षु पुरुषों की बुद्धि को व्यवसायत्मिका कहते हैं और जो कामनापरक बुद्धियाँ हैं वे अव्यवसायात्मिका है भक्ति मार्ग के आचार्यों के अनुसार भगवदा अनुसार कर्तव्य निश्चय ही व्यवसायात्मिका बुद्धि कहलाता है पर इन सभी आचार्यों को इसमें तो एक मत होना ही होगा कि जो बुद्धि संकल्प काम आसक्ति आदि दोषों से अछूती रहती है और मन पर अनुग्रह करती है वह व्यवसायात्मिका है मन का धर्म है संकल्प विकल्प इसलिए वह नाना प्रकार की कामनाओं से घिरा रहता है बुद्धि का उचित धर्म है मन पर शासन करना तो जो बुद्धि मन के फंदे में नहीं पड़ती बल्कि जो मन को अपने नियंत्रण में रखती है तथा अपना आकर्षण केंद्र आत्मा को बनाती है वह आत्मिका है किंतु जो बुद्धि कामादि दोषों से दूषित मन के आकर्षण में पढ़कर उसकी अनुगामनी हो जाती है वह अव्यवसाय रूपा है आत्मा को पहचानने का कार्य जब व्यवसाय रूपा बुद्धि करती है अव्यवसाय रूपा नहीं व्यवसायत्मिका बुद्धि एक अग्र वाली होती है जबकि अव्यवसायात्मिका बुद्धि के कई अग्र होते हैं इसीलिए विवेच्य श्लोक के उत्तरार्ध में कहा गया कि अव्यवसायी लोगों की बुद्धि अनेक शाखा प्रशाखाओं वाली होती है तथा एक ही शाखा के फिर अनंत भेद हुआ करते हैं आचार्य शंकर इस स्थल पर भाष्य करते हुए लिखते हैं भेदेन ही अनंता च बुद्धय अव्यवसायीनाम प्रमाण जनित विवेक इतानाम जो प्रमाण जनित विवेक बुद्धि से रहित जन हैं उनकी बुद्धियां बुद्धियाँ भेद से अनंत होती हैं परीक्षार्थी पुत्र का दृष्टान्त इसे समझाने के लिए एक उदाहरण लें पिता ने अपने लड़के से कहा यदि तुम अच्छे गुणों से परीक्षा में उत्तीर्ण हो तो तुम्हें विदेश की छात्रवृत्ति मिलवा दूंगा जिससे तुम बाहर जाकर उच्च अध्ययन कर सकोगे लड़का परीक्षा की तैयारी कर रहा है परीक्षा करीब है वह पढ़ने के लिए बैठा तो चित्त एकाग्र नहीं हो पाता कभी उसे सिनेमा की बात याद आती है कभी खेलकूद की कभी कॉलेज की तो कभी कॉफी हाउस की उसकी बुद्धि मानो कई शाखा प्रशाखाओं में बढ़ गई वह पढ़ाई में मन को स्थिर नहीं कर पा रहा है उसकी बुद्धि उसके मन पर शासन नहीं कर पा रही है और वह मन की अनुगामनी बन गई है मन जैसा चाहता है वैसा बुद्धि को नचा रहा है जब पर्याप्त देर तक मन इधर उधर भटकता रहा तो उसे लगा कि अरे मेरा सारा समय तो मन की इस व्यर्थ की उछल कूद में चला गया और अब वह अब निश्चय कर मन को पढ़ाई में लगाने में सचेष्ट होता है पर पल दो पल बीतते न बीतते मन फिर घूमना शुरू कर देता है आहा विदेश की छात्रवृत्ति मिलेगी क्या मज़ा आएगा ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में पढूंगा, मौज रहेगी नए नए मित्र बनेंगे गर्ल फ्रेंड्स बनेंगी खूब सैर सपाटे होंगे अपना देश तो दकिया नु, दकियानुषी है समाज पुरान पंथी है बाहर तो यह सब बंदिश ही न रहेगी चार साल पलक मारते बीत जाएंगे फिर वही अच्छी नौकरी मिल जाएगी लंबा वेतन मिलेगा यदि देश लौटे तो वहाँ भी बड़ी पूछ होगी इज्जत रहेगी दबदबा रहेगी बड़े घर में शादी होगी देश में ही बसना पड़ा तो अच्छा खासा बंगला होगा मोटर गाड़ियाँ होंगी नौकर चाकर होंगे आदि आदि और उसका मन ऐसा भटकता भटकता भविष्य के सुनहले सपनों में डूब जाता है फिर उसके उसे खटका लगा देखा कि एक घंटा बीत गया है पर वह दो पंक्तियाँ भी नहीं पढ़ पाया है उसे अपने ऊपर जाती है वह बलपूर्वक अपने मन को पढ़ाई में लगाने की कोशिश करता है मिनट दो मिनट बीते न होंगे कि मन में डर की एक रेखा खींच जाती है कहीं अच्छा रिजल्ट न ला सका तो तब तो विदेश की छात्रवृत्ति न मिल पाएगी तब तो यही कोई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी नौकरी मिलेगी भी तो बहुत साधारण किस्म की सड़ा सा वेतन मिलेगा उसमें क्या कर पाऊँगा अकेला अपना खर्च चलाना भी मुश्किल होगा तब तो किसी मामूली घर में ही शादी होगी जीवन बोझ ही हो उठेगा आदि आदि और ऐसा सोचते सोचते उसका मन हताश से इतना घिर जाता है कि वह पढ़ाई से एकदम उचट जाता है वह अपने मन की इस बोरियत को दूर करने तथा रिफ्रेश होने के लिए पिक्चर देखने का प्रोग्राम बना लेता है यह उदाहरण प्रदर्शित करता है कि बुद्धि की मात्र एक शाखा कैसे अनंत भेदों में बढ़ जाती है यदि उस लड़के की बुद्धि व्यवसायत्मक होती तो वह निश्चय कर लेता कि परीक्षा में अच्छी तरह उत्तीर्ण होना ही मेरा लक्ष्य है और इस प्रकार लक्ष्य को निश्चित कर उसकी प्राप्ति में अपनी सारी शक्ति के साथ जुट जाता